जहे विप जेयमाननम सजोजनम सपमति कमीय तम नाम सनमिचन नान पतं दुख यो वे उपति कोधम रथम भंत वध रे तमह सारथि ब्रूमी रश्मिकना अकोधे नोधम असाधु साधुना जिने जीने कदरियम दानेन सचन अलिखवादीन सच्यम भणेन क्छेय दक्षापिंबी याचित गचे दिवान्नी के सदा जागर जागरमा अहोरता नुशिखनमुत्ता अथम ग्छस पौराणमेत मतुलाजतनिव निंदी तुणि मसीनमती बहुभाणम निंदी न थी लोके एक बार भगवान कपिल वस्तु गए उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी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 उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं अब आई भी है तुम मुंह ढककर आई है इसका कारण क्या है रोहिणी ने कहा मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है सारे चेहरे पर फपोले हो गए मैं रोग से पीड़ित हूं इसलिए पहले आई नहीं लज्जा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 स्थिर अनुरु की दवा से निन्यानबे प्रतिशत तो ठीक हो गया है लेकिन एक प्रतिशत अभी भी बाकी है चेहरा आपको कैसे दिखाऊं? इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूँ क्षमा कर भगवान ने पुनः पूछा जानती हो ये किस कारण हुआ नहीं बनते वह बोली भगवान ने कहा रोहिणी तेरे क्रोध के कारण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 ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता तो में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता कि आंखें अंधी हो जातीं कि कान बहरे हो जाते ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता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 मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही हैं। आधुनिक खोजें यह बात स्वीकार करने लगी हैं कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है फिर हम यह भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता हम कहते है, मन में गड़ा है।, है तो मन से भी पार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 क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता मन तथस्थ है मन की अपनी कोई धारणा नहीं मन ये नहीं कहता ऐसा करो तुम पर तो निर्भर है तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो तो आत्मा की सेवा में लग जाए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 तो पूछा कि तू वहाँ खड़ा ही तो रहता है नौकरी क्या मिली बाहर खड़ा रहता उसने कहा यही मेरी नौकरी मैंने कहा तेरा काम क्या उसने कहा काम भी बड़ा सरल है ऐसे बड़ा सूक्ष्म फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर उसने कहा काम मेरा ये है की जो स्त्री सौंदर्य प्रसाद के लिए आती है जब वो भीतर जाती है तो मेरा काम है उपेक्षा दिख नजर भी नहीं डालना देखने ही नहीं कौन जा रहा कौन आ रहा और जब वो सच धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलते है तो सिटी बजाना ये मेरा काम है ये मेरी नौकरी इससे दुकान खूब चल रही है क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं और अब बालवान वाल समार के बाहर आ रही तो सिटी बजा रहा वही आदमी तो जरूर सुंदर होकर लौटी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 से तुम इतने प्रशंसित होते हाँ, सुंदर हो और कौन तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब खिल जाते तुम, तुम सुंदर हो तो वो भी इनकार नहीं करेगी वस्तुता वो कहेगी कि तुम्ही पहली दफा पारखी मिले अब तक कोई पहचान ही ना पाया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 और चमड़ी में ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है ना हो गई तुम्हारी सुगंध के लिए विशेषज्ञ ये एक्सपर्ट है ये चमड़ी की विशेषता लेकिन है सब चमड़ी के ही बच्चा जब पहली दफे पैदा होता है माँ के पेट में बढ़ता तो पहले तो चमड़ी आती फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आँख उभरती फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता फिर चमड़ी में ही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 जहां तक उसकी तरंगें फैलती हैं, उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते अशिस्त मालूम होती है ये बात स्पर्श की इंद्री बुरी से बड़ी इंद्री है और हमारे पूरे शरीर को घेरे हुए इस स्पर्श की इंद्री पर मन के प्रभाव सर्वाधिक होते तुमने कभी एक बात देखी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 खबर भिजवाई होगी आई भी तो पर्दा करके आई घूंगट बड़ा डाल लिया होगा उसने पूछा कि मुझसे घूंघट भाई से घूगट भिक्षु से घूंगट ये बात क्या है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तो उसने सारी कथा कही उसने कहा कि मैं छवि रोक से पीड़ित मेरी छवि विकृत हो गई चेहरे पर फपोले पड़ गए हैं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 और सपना और कल्पना कोई होना चाहिए था वो नहीं तो उसने कहा मुझे बड़ी लज्जा आती तुम आमतौर से सोचते हो कि लज्जालु व्यक्ति सज्जन होता वो भी अहंकारी होता लज्जा साधु को होती ही नहीं इसलिए तुम मीरा का कहा सब लोकलाज खोई परम साधु को कैसी लोकलाज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 ऊपर आते ही से उसने एकदम से अपना बैग नीचे पटक दिया और आराम कुर्सी पर आंख बंद करके पड़ गया बनरसा का क्या हुआ उसने कहा मालूम होता हार्ट अटैक बुढ़ा चिकित्सक था बनरसा तो भूल ही गया अपने हार्ट अटैक को बिस्तर पर लेटा था एकदम उठाया कि कहीं मर जाए हवा की पंखा किया पानी पिलाया पूछा की कैसी तबियत है कोई दस मिनट बाद उसने कहा बिल्कुल ठीक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 कई बार चिकित्सक को तुम्हें बिना बताए इलाज करना होता तुमने देखा ना चिकित्सक जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता तो तुम पढ़ नहीं पाते वो एकदम जरूरी है तुम ना पढ़ पाओ तुम पढ़ लो तो इलाज होने में मुश्किल पड़ जाए क्यूंकि कभी कभी तो ऐसी चीजें लिखता है जो तुम जानते हो इनमें कुछ इन रखा क्या तुम खुद ही जानते हो इसलिए एलोपैथी लैटिन और ग्रीक नाम चुनती दवाइयों के वो एकदम उचित अगर तुम्हारी भाषा में नाम हो तो तुम कहोगे अरे समझो कि अजवाइन का सत्य वो लेटिन और ग्रीक में हो तो तुम जाके पांच रुपया दस रुपया दे आते हो केमिस्ट वो अगर हिंदी में हो तुम दो आना देने को राजी न हो और अजवाइन का सत्य अजवाइन के सत्य से तो कहीं कोई ठीक हुआ है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 इसका असली रोग है रूप की आकांक्षा इसका असली रोग है दम घमंड वही रोग इसे खाए जा रहा है ये अपने को भुला नहीं पाती ये अपने देह को नहीं भुला पाती उसने चुपचाप एक विधि दे दी ये काम ऐसा था कि कठिन था पैसा था नहीं पास गहने बेचने पड़ेंगे और गहना अगर कोई सुंदरी स्त्री बेचने को राजी हो जाए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 तो उस रूप को सजाने का जो उपाय था वो तोड़ दिया अनुरुद्ध ने जल से काट दिया और फिर बड़ी बात ये कि ये काम ऐसा था जल्दी करना था वर्षा आती थी और बड़ा काम था और ये रोहिणी बिल्कुल उलझ गई होगी सुबह से शाम तक थकी मांदी काम में लगी रहती होगी रात बेहोशों के पे पड़ जाती होगी सुबह फिर भागते जाती होगी ये काम इतना बड़ा था बुद्ध द्वार पर खड़े थे वर्षा सिर पर आती थी इतना बड़ा काम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 बनाना क्रोध को जगाना चेहरा खड़ा करना और देखना चेहरे की तो क्रोध में कैसा नरक तुम्हारे चेहरे पर उतर आता है कैसी हिंसा कैसी हत्या तुम कैसे पशुवत्थ मालूम होने लगते हो तुम्हारी आंखें खून से भर जाती तुम्हारी मुठ्ठियां भिज जाती तुम्हारे दांत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 तब तुम्हारी मुठियां बिचने लगती तो को तैयार हो जाते और तुम्हारे दांत काटने को तैयार हो जाते अवस्था में अगर तुम्हारे चेहरे पर वास्तविकता उभर आती एक हैवानी स्थिति बन जाती तो कुछ आश्चर्य नहीं काश तुम देख सको अपने चेहरे को क्रोध में लेकिन दूसरे देखते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 कुछ एक अपूर्व प्रसाद भी छिपा है जैसा पशु छिपा है वैसा परमात्मा भी छिपा है जब तुम करुणा भर के खड़े होगे, तब तुम अचानक अपने भीतर परमात्मा को प्रकट होते पाओगे। हो तुम्हें तो जरा भी झलक मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति सुनिश्चित बुद्ध ने कहा तेरे क्रोध के कारण यह अत्यंत क्रोध का फल है और इसीलिए देख की करुणा से अपने आप दूर हो चला तुम दीन दरिद भिक्षुओं के लिए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 जिसको कृष्ण मूर्ति कहते हैं पायस इगोइम एक पवित्र अहंकार अहंकार तो अहंकार है चाहे कितनी पवित्र हो जहर तो तो जहर जहर है है चाहे कितना ही ही हो हो असली तो बात कि जितना उतना ही खतरनाक होगा जहर में उतना खतरा नहीं मुल्ला नसुद्दीन मरना चाहता था जहर ला के पीके सो गया सुबह बड़ा हैरान हुआ जब दूध वाले की आवाज सुनाई पड़ने लगी उसमें क्या हद क्या मर के भी वाले आते हैं। और जब उसका क्या ये बेटा भी मेरे साथ गया और स्कूल जा रहा है और जब उसने पत्नी की आवाज सुनी तब तो वो चौंक के बैठ गया उसने कहा यह नहीं हो सकता क्योंकि जिससे बचने को मैं मर रहा था अगर वो भी साथ आ गई तो मरने का फायदा क्या आख खोल के सब देखा तो अपने ही कम रहा है बड़ा नाराज हुआ भागा गया दुकानदार के पास जिससे जहर खरीद के लाया था कि क्या मान दुकानदार ने कहा क्या करें हर चीज में मिलावट शुद्ध जहर आजकल मिलता कहां ये कलियुग चल रहा है सतयुक्ति छोड़ो बड़े नियर शुद्ध चीज मिलती कहां अशुद्ध जहर उतना खतरनाक नहीं है शुद्ध जहर की मात्रा थोड़ी भी होगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगी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 संजोन शब्दमे तम नामस्यनाकिंचन नानुपंकी दुख यो वे उपतिम क्रोधम रथम भधारे तमहम सारथि ब्रूमी इतरोजना जनाधेन जिने क्रोधमा साधु साधुना जिने जिने कदिम दानेन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 बल्कि परलोक में भी विचार रखता है कि कैसा कैसा इंसान करना क्या पुण्य करूं क्या ना करूं ताकि परलोक में भी जगह परमात्मा के मकान की बिल्कुल बगल में मिले ये जो संयोजन है ये जो प्लानिंग है इसको बुद्ध कहते हैं ये बंधन है सहज होकर जी तुम्हारे सारे संयोजन काल्पनिक है लियो कॉलस्ताय की मैं एक कहानी पढ़ रहा था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 तो उसने का ध्यान रखना इस तरह का मेरे बगीचे में ना चलेगा अब वो सोचने लगा जोर जोर से ये भी हो सकता है चोरी हो जाए उसने कहा इस तरह मेरे बगीचे में ना चलेगा पहले रख दूंगा और रख ही नहीं दूंगा पहरेदार क्योंकि पहरेदारों का आजकल क्या भरोसा है खुद ही मिल जाए चोरों से तो बीच बीच में जाके चिल्ला के आवाज देता रहूंगा सावधान होशियार रहना इतने जोर से निकलगी ये बात सावधान होशियार रहना की वो माली आ गया बाघ ये पकड़े गए बुरी तरह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 क्रोध ना आया क्रोध की परिस्थिति ना बनी और तुमने तो क्रोध ना किया ये थोड़ी कोई गुण है किसी ने गाली ना दी तो तुमने तो क्रोध ना किया किसी ने बुरा भला ना कहा तो तुमने तो तो तो क्रोध नहीं किया तो ये थोड़ी कोई गुण है चढ़े हुए क्रोध को जो भटक गए रक्त की भांति रोक लेता उसी को तो मैं साहता हूं किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध ना किया किसी ने जूता फेंक दिया और तुमने तो क्रोध न किया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 मगर वो थाम का बड़ा मजा हो लेने लगता है मगर वो सिर्फ लगान थामने वाला है अलसन आ जाएगी तो उससे कुछ गाड़ी संभालने वाली नहीं है सम्भाली तुम्हें ही पड़ेगी वो कोई सार्थी नहीं है तो बुद्ध कहते हैं अक्रोध को क्रोध से जीते साधु को साधु से जीते असाधु को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 राजगृह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भींग कर बाहर आकर खड़ी हो गई। आधी रात थकी मां अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी प्रेमी को आता न देख बड़ी दुखी भी होने लगी थकी मांदी भी थी और कामातुर भी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 उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हूं ये क्यों जाग रहे हैं ये क्या कूट रहे हैं और उसने सोचा मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती जाग रही हूं ये किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं फिर हंसी और अपने आप ही बोली अरे सब भ्रष्ट है ढोंगी हैं पाखंडी ये भी अपने प्रेमी और प्रेसियों की प्रतीक्षा कर रहे हूं अंथ आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन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 ये कैसे मान सकती किससे ऊपर भी कोई मनुष्य का रूप हो सकता है आधी रात को लोग ध्यान भी करने के लिए जाग सकते हैं ये तो बात ही उठती नहीं ध्यान करने ध्यान तो इसमें कभी किया नहीं ये ध्यान सब तो कोरा है इसमें तो कुछ अर्थ नहीं यहां लोग आ जाते उन लोगों को यहां ध्यान करते देखते संन्यासियों को उन्हें भरोसा नहीं आता वो सोचते ये सब पागल हो गए स्वाभाविक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 खंड में सम्मिलित नहीं होना चाहती मैं क्यों दू मगर बुद्ध की मौजूदगी उनका वो सौम्य रूप उनका वो समत् उनका वह प्रसाद उनके चारों तरफ बरसती हुई करुणा वो अपने बावजूद देने को मजदूर हो गई और उसने सोचा कि दे ही दो चुपचाप विदा कर दो कौन झंझट करे कहीं कहीं उसे लगने लगा की शायद आदमी ठीक हो ही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 मगर है वही जहां तुम हो और तुम जैसा ही मुसलमान मौलवी के सामने झुक जाता हिंदू ब्राह्मण के सामने झुक जाता जैन जैन मुनि के सामने झुक जाता ये झुकना कोई गुरु का पालना नहीं गुरु की तो पहचान ही यही जिसके सामने तुम्हें अपने बावजूद झुकना पड़े तुम नहीं झुकना चाहते थे लेकिन अब कोई झुका गया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 जो सीखने में चुकते ही नहीं दिन हो की रात सुबह हो कि सांझ अपना हो कि पराया शत्रु हो कि मित्र कोई घृणा करे की प्रेम कोई गाली दे की सम्मान जो सीखते ही रहते हैं जो हर चीज को अपने लिए शिक्षण में बदल लेने की कला जानते हैं। उसी का नाम तो शिष्य है मैंने तुमसे कहा गुरु वह जिसके सामने तुम्हें दिवस अपने बावजूद झुकना पड़े और शिष्य वह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 घटना है श्रावस्ती का अतुल नामक एक व्यक्ति 500 और व्यक्तियों के साथ भगवान के संघ में धर्म श्रवण के लिए गया तो वह क्रमशः स्थिविर रेवत स्थिविर सारिपुत्र और आयुष्मान आनंद के पास जा फिर भगवान के पास पहुंचा ऐसी ही व्यवस्था थी बुद्ध के जो बड़े शिष्य थे पहले लोग उनको सुने समझे कुछ थोड़ी पकड़ आ जाए कुछ थोड़ा समझ आ जाए तो फिर भगवान को बुझा के पूछ ले भगवान से उसने कहा भंते मैं इतनी प्रबल आशा से धर्म श्रवण के लिए आया था लेकिन रेबत स्थल कुछ बोले ही नहीं चुपचाप बैठे रहे ये कोई बात हुई मैं अकेला भी नहीं पांच लोगों के साथ आया था हम दूर से यात्रा करके आए थे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 और ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कहीं कि हमारे पकड़ने ही ना आए, ऐसी हालत आ गई कि बैठे बैठे ऊब आने लगी उबकाई आने लगी झटकी लग गई कई बार तो सो भी गए ये भी कोई बात हुई भगवान इतना बोलना चाहिए इस तरह सूक्ष्मता की बातें कहनी चाहिए हमारी समझ में जो पड़े वो कहो और जितना समझ में पड़े उतना कहो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 तो दोनों गधे पे बैठ गए थोड़ी देर बाद सब फिर लोगों ने कहा गधे को तुम गधे मालूम होते हो गधे की जान निकली जा रही कमर झुकी जा रही दो दो प्राण है तो नहीं क्या उन्होंने क्या? तो कहा एक ही उपाय बचा कि हम के हम गधे को लेके चले तो और तो कोई सब उपाय कर देखे तो एक रस्सी में एक डंडा